ऋग्वेदीय आयतरे उपनिषद तृतीय अध्याय की तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस कंडिका में जो प्रथम वाक्य था मनस् मनश्चेत यहां तक के वाक्य से पूर्वकंडिका का उत्तरार्ध मिला करके शरीर में प्रविष्ट हुए प्राण में करणत्व होने से अनात्मत्व का निर्धारण कर दिया जो शरीर में प्रविष्ट उपलब्धा है वह आत्मा है ऐसा निश्चय जिनका हुआ है उन्हें आत्मज्ञान तो ही है उपलब्धा ही आत्मा है इस रूप में लेकिन इस ज्ञान से अभी मुक्त नहीं हुए मुमुक्षु हैं इसका अर्थ है मोक्ष का साधन भूत जो उपलब्धता का स्वरूप बोध है वो नहीं हुआ है इनको तुम पदार्थ को उसकी जो उपाधि है बुद्धि उससे अलग अभी नहीं किया है प्राणमय कोष से मनोमय कोष से अलग कर दिया लेकिन बुद्धि यानी जो विज्ञानमय कोष है उसी में आत्मतादात्म्य है जिनका उन्हें निश्चय ये हुआ कि यही आत्मा है जैसा कि तार्किकों का और मीमांसकों का मानना है वे बुद्धि वृत्ति को ही ज्ञान मानते हैं और बुद्धि को मानते हैं उस ज्ञान रूप गुण का समुवायी कारण उपादा, उपादान कारण मानते हैं लेकिन वेदांत मत में उस बुद्धि से भी पर परमात्मा है वह आत्मा का याने उपलब, वास्तविक उपलब्धा है तो वास्तविक उपलब्धता के स्वरूप का बोध अभी हुआ नहीं उसके ज्ञान के साधन के रूप में बताया जा रहा है संज्ञान आदि मन की वृत्तियों को संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि द्वितीय कंडिका के उत्तरार्ध से द्वितीय वाक्य से ये कहा गया कि संज्ञान से लेकर के वर्ष तक जो अंतकरण की वृत्तियां हैं वे नाम है किसके तो प्रज्ञान के और वो प्रज्ञान है शुद्ध आत्मस्वरूप जिसके बोध से हो जाता है अमृतत्व का लाभ जिसको उपक्रम में बताया गया है आत्मा वा इदम एक एवा ग्रासित नान्यत किंचन मिश्रत इत्यादि वाक्यों के द्वारा उपक्रम में जिसे बताया गया वह आत्मस्वरूप है प्रज्ञान शब्द का अर्थ और उसे मय के रूप में अनुभव करने से संसार बंधन से मुक्ति होती है उसी का मय के रूप में गर्भ में रहते हुए ऋषि को अनुभव हुआ ऋषि वामदेव जी को जिस आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ है उसी को जानने के लिए प्रवृत्त हुए हुए हैं उसका ज्ञान इन अधिकारियों को भी हो जाए इस उद्देश्य से द्वितीय कंडिका के इस द्वितीय वाक्य के द्वारा प्रज्ञान के ज्ञान के साधन के रूप में संज्ञान आदि वृत्तियों को बताया जा रहा है इनमें से संज्ञान आज्ञान विज्ञान इन शब्दों का तथा प्रज्ञान इन शब्दों का अर्थभूत जो अंतकरण की वृत्तिया है भाष्य में बताई गई इन पदों का अर्थरूप अर्थ बताने वाला भाष्य का विचार हम लोग कर चुके हैं प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति प्रज्ञता यहां तक और प्रज्ञता है तात्कालिक प्रभा ये टीका में टीकाकार ने लिखा था कि तात्कालिक प्रतिभा प्रभा तात्कालिक प्रतिभा कहा जाता है अचानक उपस्थित हुई परिस्थिति में उचित निर्णय करने का जो सामर्थ्य है उसे कहा जाता है तात्कालिक प्रतिभा ये सब में नहीं होती किसी किसी में होती है तो माना जाता है कि उसमें प्रज्ञान है प्रज्ञान नामी का वृत्ति है आगे है मेधा तो मेधा ये शब्द भी अंतकरण की वृत्ति विशेष को बताता है उसका अर्थ करते भास्कर भगवान की मेधा ग्रंथ धारण सामर्थ्यम तो श्रुत श्रुत शब्द को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है बुद्धि में उसे कहा जाता है मेधा दृष्टि इंद्रिय द्वारा सर्व विषयोपलब्धि तो दृष्टि शब्द से लेना इंद्रिय जन्य ज्ञान को इंद्रिय तथा विषय जन्य ज्ञान इंद्रिय से लेना बाह्य इंद्रिय तो बाह्य आदि इंद्रिय एवं उनके रूपादि विषय के संपर्क से उत्पन्न हुआ ज्ञान दृष्टि कहलाएगा यहां दृष्टि शब्द से केवल चक्षु इंद्रिय तथा तो रूप के संपर्क से उत्पन्न हुआ चाकुष ज्ञान मात्र नहीं लेना ओगंध का ज्ञान भी शब्द का ज्ञान भी और स्पर्श विषय के ज्ञान तथा रस ज्ञान को भी कहा जाएगा दृष्टि शब्द से ही इसलिए दृष्टि शब्द यहां पर इंद्रिय जन्य ज्ञान मात्र का परामर्शक है और धृति पदार्थ बताया जा रहा है दृष्टि के बाद में आता है धृति ध्रीती। तो धृतिर धारणम अवसन्ना नाम शरीर इंद्रिया यया इंद्रिया उत्तंभन तो यया उत्तम भनम भवती तो जिससे उत्तमभन हो जाता है का मतलब शिथिल हुए अवसन्ना ये शरीर का और इंद्रिय का भी विशेषण है और अवसन्न शब्द का अर्थ है शिथिल तो शिथिल हुई हुआ जो शरीर एवं शिथिल हुई जो इंद्रिया तो जब शिथिल होगी और खड़ा व्यक्ति है उसका शरीर शिथिल पड़ जाए इंद्रिया शिथिल हो जाए तो निश्चित होता है कि वो गिर जाएगा जहां पर खड़ा है वहां भूमि पर लेकिन ऐसी अवस्था में शरीर को गिरने से बचाने वाली जो वृत्ति विशेष है यानी यया वृत्तिया अवसन्ना नाम, शरीर इंद्रिया उत्थंबनम भवति, सा वृत्ति धृति कथ्यते, ऐसा अनु करना कि जिस अंतकरण की वृत्ति से शिथिल हुए शरीर तथा इंद्रियों का उत्थंभन होता है उत्थमभन पर चार नंबर टिप्पणी है टिप्पणीकार कहते हैं उत्थमभन शब्द का अर्थ उदहनम यानी अभाव संपादनम ओ उत्तम भन शब्द का अर्थ निकलेगा उदवहन और उद्वहन शब्द का अर्थ निकलेगा पतन अभाव का संपादन यानी जिससे शिथिल हुआ शरीर एवं इंद्रियां गिर न सके पतन का तो अर्थ है गिरना और पतनाभाव हो जाएगा गिरने का अभाव और जिससे गिरता नहीं है शरीर वह वृत्ति है उसे कहा जाएगा शरीर इंद्रिय का धारण वो है धृति आगे एक प्रसिद्धि बताई जा रही है लौकिक की धृति शब्द का अर्थ गिरते हुए शरीर को गिरने से रोकने वाली वृत्ति है इस अर्थ का निश्चय हो जाए इसके लिए ये उदाहरण है कि धृत्या शरीरम उदवहंती इति ही वी वदंती यानी लौकिका लो, लो, जना वदंती तो ल, ये लोक लोक में कहा जाता है कि धृति नामक जो अंतकरण की वृत्ति है उससे शरीरम उद्वहन्ति जिनके शरीर में शिथिलता है वे उनमें से जो धैर्यशाली होता है धृति युक्त होता है वह शरीर का उद्वहन करता है उसका अर्थ है ऊपर वहन उनका अर्थ है रखना गिरने से बचाना तो वो बचाते हैं धृति संपन्न लोग तो और धृति रहित होते हैं तो गिर जाते हैं धृति के बाद में दूसरा शब्द आया मति ही मति ही शब्द का अर्थ करते हैं मतीर मननम अच्छा ये धृति के विषय में टीका में भी था टीका को देखिए थोड़ा ये या उत्तम भनम भवती सा वृत्तिर धृति इति अन्वय तो जिस वृत्ति से उत्तमभन होता है उस वृत्ति को धृति कहा जाएगा और किसका उत्तमभन तो शिथिल हुए शरीर इंद्रिय का आगे लिखते हैं धृत्या शरीरम उद्बहती का अवतरण टीकाकार कि शरीरादि उत्तम उत्तमभक वृत्ति विशेष धृतित्वे लौकिकम व्यवहारम मानम आह धृत्या तो शरीर शरीरादि इसमें आदि शब्द से इंद्रियों को लेना तो शिथिल हुए शरीर इंद्रियादि का उत्थंबन करने वाला वाला जो वृत्ति विशेष है जिसको धृति कहा जा रहा है यानी वृत्ति का भेद वृत्ति विशेष यहां अनेक वृत्तियां बताए न उसमें से सभी की सभी वृत्तियां शरीर का उत्थमन करने वाली नहीं होती है वुर्त, एक वृत्ति है उसे यहां पर शरीरादि उत्तम भन, उत्तम भकस, भक वृत्ति विशेष इस शब्द से समझना और उसी का नाम धृति है उसमें धृतित्व है इस अर्थ का निश्चायक लौकिक व्यवहार प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है धितीया इत्यादि से इसके बाद में आया मति शब्द तो मति के विषय में लिखते हैं भास्कर भगवान की मतीर मननम मति शब्द मनन, का अर्थ है मनन मंतव्य विषय का मन अनुरूप व्यापार उस व्यापार को कहा जाएगा मति नामक वृत्ति और दूसरा एक शब्द है मूल में मनीषा मति के बाद में मति एक अलग वृत्ति है मन अनुरूप व्यापार और मनीषा अलग वृत्ति है तो मनीषा शब्द का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान कि तत्र स्वातंत्र मनीषा तत्र स्वातंत्र्यम तो तत्र शब्द से ग्रहण करना मति को तो मति के विषय में स्वातंत्र वह स्वातंत्र कहलाता है मनीषा मति के विषय में स्वातंत्र होगा मती हुआ मनन रूप व्यापार और उस मनन रूप व्यापार में मन को प्रवृत्त करने वाली जो वृत्ति है मन को मनन रूप व्यापार में प्रवर्तक वृत्ति को कहा जाएगा मनीषा वो मन की भी ईसा है यानी नियंत्रक है वो मन के अंदर ऐसी एक वृत्ति होगी जो मन को मति मतिरूप कार्य में लगाएगी मंतव्य अर्थ का मनन करने के लिए प्रवृत्त करेगी इसलिए टीकाकार मति मनीषा शब्द की उत्पत्ति बताते हैं तत्र स्वातंत्र इस प्रतीक के बाद में कि मनस ईसा मनीषा इति युत्पत्ति तो ये तत्पुरुष समास हुआ मनस ईसा मनीषा इसमें ये शकन्ध्वादी गन का होने से मनीषा शब्द टी का लोप हो गया जैसे शका नाम अंधु शकन्धु तो बनता न तो शकांधु बनता न दीर्घनी हुआ क्योंकि टी का लोप हो गया शक शब्द के शक शब्द की टी है आकार और यहां मनस ईशा में मनस शब्द के अस इतने भाग की हो जाएगी टी संज्ञा उसका हो गया लोप तो नकार हल है वो ईशा के ई में मिलकर के मनीषा बना तो मनीषा शब्द की ऐसी उत्पत्ति करने से मनीषा शब्द का अर्थ निकलेगा मनन में स्वातंत्र्य आठ नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार उस स्वातंत्र्य का स्पष्टीकरण करते हैं किस किस प्रकार का स्वातंत्र्य है मनीषा शब्द का अर्थ तो इतर निरपेक्षया या प्रेरित वृत्तिया मनो मनने मनने प्रवर्तते सा मनह प्रेरिका मनने ही स्वतंत्रा मनी सा। तो इतर निरपेक्षया मननेवर्त मनने प्रवर्तते सा सत्मन प्रवर्ने मन ने मन वृत्ति स्वतंत्रा मनीषा ये मनीषा शब्द का अर्थ निकलेगा ये अन्वय है इस प्रकार का जो अभी बता कि जिस इतर निरपेक्षा ने दूसरे के सहयोग की अपेक्षा किए बिना अकेली जो मन की वृत्ति मन की प्रेरक बनकर के ये ईतर निरपेक्ष और यया का अन्वय वृत्या के साथ करना तो ये सत मन सत शब्द का ध्यान कर दीजिए तो जिस वृत्ति से प्रेरित हुआ मन प्रेरितम ये मन का विशेषण है मनने प्रवर्तते तो मन अनुरूप व्यापार में प्रवृत्त होता है सा मन प्रेरिका सा मनने मनप्रेरिका वृत्ति स्वतंत्र तो उस वृत्ति को माना जाएगा मन को मनन रूप व्यापार में प्रवृत्त करने वाली स्वतंत्र वृत्ति इतर निरपेक्ष वृत्ति हो गई ना और उस स्वतंत्र वृत्ति का नाम है मनीषा स्वतंत्र वृत्ति मनीषा कथित है मनीषा इस नाम से कही जाती है तो यहां पर मन और प्रेरिका अलग अलग छपा हुआ लग रहा है ना? वो एक पद है मनह प्रेरिका मन प्रेरिका, मनह प्रेरिका ये सष्टी तत्पुरुष समास है वृत्ति का विशेषण है टिप्पणी में आगे हैं मनीषा के बाद में आता है मूल कंडिका में जूती ये शब्द जूती शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाषकर भगवान कि जूतिश्चेतोजादी दुखित्व भाव तो जूती शब्द का अर्थ निकलेगा शरीरगत रोगादि के कारण जो हो चेतस यानी मन की दुख रूप वृत्ति है मन में दुखात्मिका वृत्ति उत्पन्न होती है उस वृत्ति का नाम है जूती दुख रूप वृत्ति का प्राप्त होना ये दुखित्व तो भाव है भाव शब्द यहां पर प्राप्ति अर्थ में है अस्तित्व को बताता है न कि धर्म को धर्म को बताने के लिए तो वो दुखित्व में तो प्रत्यय आ ही गया है ना, इसलिए दुखित्व का भाव यानी अस्तित्व मन में और मन में दुखित्व का भाव क्यों आया दुख दुख रूप वृत्ति क्यों उत्पन्न हुई रोग आदि के कारण इसलिए ये हुआ कि चेतसो दुखित्व भाव वो तो रूजादि, रूजादि रुजादि यानी रुजादि जन्य मध्यम पदलोपी समास है यहां पर पहले रुजादि में बहरी समास होकर फिर रुजादिना जन्य इति रुजादि जन्य रुजादि जन्यंच तद दुखितंचादि जन्य दुखित्व ऐसा समास है का अर्थ निकलेगा रोगादि से रुझा कहते रोग को तो रोगादि से उत्पन्न हुआ जो मनोगत दुख है उसको जूती शब्द से कहा गया उस दुख का भाव और इसके बाद में आता है स्मृति शब्द दुखित्व भाव इसका भी अवतरण क्या अर्थ करते हैं टीकाकार रुजादि दुखित्वाभाव इति यह प्रतिग्रहण है उसमें रुजादी दुखित्व भाव का अर्थ करते हैं रोगादि जन्य दुखित्व प्राप्ति इत्य रोगादि के कारण उत्पन्न हुई जो दुखाकार वृत्ति है वह रु, रुज आदि दुखित्व भाव कहलाती है और वही श्रुतिगत जूती शब्द का अर्थ है आगे है स्मृति ही और स्मृति का अर्थ करते हैं स्मरणम स्मृति यानी स्मरण प्रसिद्ध है संकल्प हो यान, यान, संकल्प एक वृत्ति है और वो किस प्रकार की वृत्ति का नाम संकल्प होगा इसे स्पष्ट करने के लिए भास्कर भगवान ने लिखा कि शुक्ल रूजादी भावे संकल्पनम रूपादि नाम तो पहले सामान्य रूप से टीका कोई देखिए इसके संकल्पनम इसके बाद संकल्पन रूप वृत्ति का नाम है संकल्प संकल्पनम शब्द का भी अर्थ है विशेष ज्ञान ये विशेष ज्ञान रूप अर्थ कर रहे हैं टीकाकार तीक, संकल्पनम शब्द का तो सामान्य प्रतिपन्ना रूपादी नाम शुक्लादि रूपा रूपे नब्द का अर्थ होता ज्ञान सम्यक कल्पनम, कल्पन कल्पनम यानी सम्यक ज्ञान किसका तो पहले सामान्य रूप से निश्चित जो रूपादि है ईदमतयादि रूप, का सामान्य ज्ञान है रूप, रूप, रूप इदम रूपम यह हुआ रूप का सामान्य ज्ञान और फिर रूप के अवांतर भेद हैं सात रूप होते हैं ना उनमें से यह शुक्ल रूप है यह कृष्ण रूप है यह रक्त रूप है ऐसा सात रूपों में से रूप विशेष युक्त विशेषयुक्तया निश्चय वो हो गया संकल्प शब्द का अर्थ वस्तु को पहले सामान्य रूप से जाना फिर उस सामान्य रूप से ज्ञात वस्तु का जो विशेष रूप है उस विशेष रूप से विशिष्टत ज्ञान वो माना जाएगा संकल्प शब्द का अर्थ वो ज्ञानात्मिक आवृत्ति आगे है भाष्य में क्रतुहू और क्रतुहु शब्द का अर्थ करते हैं अध्यवसाय क्रतु शब्द का अर्थ है अध्यवसाय अध्यवसाय एक निश्चयात्मक वृत्ति को कहते हैं उसे छह नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कहा कि इदम अहम अवश्यम करिष्यामि इतव रूपा वृत्ति यानी कर्तव्य विशेष विषयक वृत्ति का नाम है अध्यवसाय यह कार्य मैं जरूर करूंगा इस कर्तव्य का संपादन आवश्यक करूंगा ही इस प्रकार के निश्चयात्मिका वृत्ति को क्रतु शब्द से कहा जाएगा और आसू शब्द का अर्थ है जीवन योनी प्रयत्न वही बता रहे हैं भास्कर भगवान की असुह यानि प्राणाद प्राणनादि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति तो प्राणन और आदि शब्द से अपानन को लेजिए तो प्राणन अपाननादि जो पंच वृत्तिया है प्राण की यानी व्यापार उन पंच व्यापारों का जीवन के लिए होना जरूरी है ये जीवन की निमित्तभूत क्रिया है व्यापार है प्राण यदि प्राणन क्रिया करना छोड़ दे अपान अपानन क्रिया करना छोड़ दे तो जीवित रहना संभव नहीं होगा श्वासोश्वास ही नहीं चलेगा श्वासोश्वास का नाम ही तो प्राणन अपानन आदि व्यापार है तो प्राणनादि जो जीवन क्रिया है जीवन की हेतुभूता क्रिया ऐसा लगा जीवन क्रिया यानी क्रि, निमित्त रूप निमित्त शब्द यहां पर हेतु अर्थ में है कारण अर्थ में तो जीवन की कारणभूत जो क्रिया है न, ये प्राणनादि क्रियाएं हैं टीका में है थोड़ा इसके विषय में टीका को देखिए कि जीवन प्रयत्न इत्य प्रणनादि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति ये अशुशब्द का अर्थ है ना अर्थात तो जीवन प्रयत्न ये हुआ एक मन की वृत्ति विशेष का नाम जीवन प्रयत्न का अर्थ है जीवन योनि प्रयत्न जीवन का हेतुभूत प्रयत्न जीवन प्रयत्न शब्द से समझना इसलिए दस नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार लिखा कहीं कहीं पाठांतर है जीवन योनि प्रयत्न इति पाठांतरम तो जीवन योनि प्रयत्न कहा जाता है जीवन का हेतुभूत प्रयत्न जिसे यहां पर असु शब्द से कहा जा रहा है, यानी जीवन अनुकूल व्यापार व्यापार जनिका वृत्ति तो जीवन अनुकूल व्यापार है प्राणनादि व्यापार और उस व्यापार की जनक प्राणनादि प्राणादि को प्राणनादि व्यापार में प्रवृत्त करने वाली मन की वृत्ति उसे कहा जाएगा यहां पर असुशब्द से आगे कहते हैं कामो यानी असन्निहित विषय आकांक्षा त्रिष्णा आकांक्षा कहो या तृष्णा कहो वो काम शब्द का अर्थ है किस प्रकार की आकांक्षा तो असन्निहित विषय विषय को जो असन्निहित विषय है वो अनुपलब्ध विषय है तो अनुपलब्ध विषय विशे विषयक आकांक्षा का नाम है काम अप्राप्त पदार्थ की इच्छा और वश शब्द का अर्थ करते हैं स्त्री व्यतीकरादि अभिलाष ये है, ओ वशो स्त्री व्यती कर, करेती इस प्रतीक के बाद में टीकाकार लिखते हैं स्त्री संपर्क इत्य आगे हैं आद्या अंतकरण वृत्त इसमें ये जो आद्या वाक्य है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि इति इति इति शब्दस्य आद्या तो मूल में मूल कंडिका में वशो शब्द के बाद में जो इति शब्द आया है वह इति शब्द प्रदर्शनार्थ है प्रदर्शनार्थ का मतलब उपलक्षण के लिए है यहां प्रदर्शन तो शब्द का अर्थ है उपलक्षण तो इति शब्द उपलक्षण अर्थक है इसे भाष्कर भगवान दिखा रहे हैं एवं आद्या यहां पर आद्या शब्द का प्रयोग करके यदि इति शब्द समाप्ति अर्थ का द्योतक होता तो ये कहा जाता है कि इतनी ही वृत्तियां हैं अंतकरण की लेकिन फिर आदि शब्द ना जोड़ते एवं अंतकरण वृत्त ऐसा लिखते लेकिन एवं शब्द के साथ में आद्या शब्द का प्रयोग करके भगवान भाष्यकार यह ज्ञापन करते हैं कि मूल कंडिकास्थ इति शब्द उपलक्षण है उपलक्षण होने से केवल यही सोलह वृत्तियां मात्र नहीं है और भी इनकी तरह अंतकरण की वृत्तियां हैं, लेकिन वो सब वृत्तियां अंतकरण की क्या है तो तो प्रज्ञान की नामधेय है नाम या है नामधेयानि तो हन आद्या इस पर टीका है थोड़ी सी इसे देखिए आद्या नामधेयानि दे भवन्ति इति उत्तरेण अन्वय तो इति शब्द का अर्थ कर दिया एवं आद्या और इन संज्ञान आदि वृत्तियों के तरह और सब भी वृत्तियां वे सब क्या हैं तो प्रज्ञान की नाम है प्रज्ञान से नाम ध्यान यानी अभिधेय यानी अभिधेय है प्रज्ञान के अभिधान हैं अभिधेने अभिधान अभिधेय तो कहते हैं अर्थ को अभिधान कहते हैं वाचक को और नामधेय भी वाचक को कहा जाता है इसलिए नामधेय का पर्याय वाचक हो जाएगा अभिधान तो ये सब वृत्तियां प्रज्ञान की अभिधान है का मतलब बोधक है नामधेय शब्द यहां पर बोध, बोधक अर्थ में है नाम जैसे अपने नामी का बोधक होता है ज्ञान कराता है ऐसे ही इन वृत्तियों से प्रज्ञान का ज्ञान होता है तो प्रज्ञान के ज्ञान का साधन भूता यह वृत्तियां है संज्ञानादि वृत्तियां। वृत्तिया ये अर्थ निकलेगा और इन सब सबका इतव आद्या अंतकरण वृत्त का अन्वय करना है उत्तर के साथ यानी प्रज्ञान से नामध्येयन भवंती या आ रहा है आगे वाक्य उसके साथ तो अप्रज्ञप्ति मात्रस्य इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए अत्र प्रज्ञान शब्द न पूर्ववत प्रज्ञता वृत्तिरूपा संज्ञानादि अनुपपत्ते नामत नोच्युपत्ते है और एक टीका दूसरी है क्या कैलाश से जो प्रकाशित नहीं है टीका किसी के पास एक वह शब्द एक ज्यादा दिख रहा है नामत्वानुपत्य ऐसा होना चाहिए था और नामवत्व यदि है तो अर्थ निकलेगा भी संज्ञानादि ना संज्ञानादि नाम और संज्ञानादि नामवत्व दोनों का एक अर्थ निकलेगा जैसे भक्ति और भक्तिमत्व बुद्धि और बुद्धिमत्व शब्द का एक अर्थ होता है ऐसे यहां पर संज्ञानादि नाम शब्द का जो अर्थ होगा वही संज्ञानादि नाम वत्व शब्द का अर्थ निकलेगा तो संज्ञानादि नाम वत्व अनुपपत्ति का अर्थ निकलेगा संज्ञानादि नामानुपपत्ति तो ये कहते हैं अब इस वाक्य को देखिए यदि वह है तो वो भी लग जाएगा तो अत्र प्रज्ञान शब्द न पूर्ववत प्रज्ञता वृत्तिरूपा नोच्यते अत्र शब्द से लेना ये जो सर्वाणी येतानि प्रज्ञान से नामध्येयानी वाक्य है मूलकंडिका में वहां ष्ट तो प्रज्ञान से शब्द है ना तो अत्र शब्द से तो वाक्य लिया गया और प्रज्ञान शब्द से लेना ष्ट प्र, तो जो प्रज्ञान शब्द है उस प्रज्ञान शब्द से पूर्ववत प्रज्ञता वृत्तिरूपा न उच्चते तो वृत्तिरूप जो प्रज्ञता है वह नहीं बताई जा रही है षष्टंत तो प्रज्ञान शब्द से का मतलब वो अंतकरण की वृत्ति विशेष को बताने वाला यहाँ पर षष्टंत प्रज्ञान शब्द नहीं है जो संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम के बाद में प्रज्ञानम शब्द आया वह तो अंतकरण की वृत्तियों को बताने वाले संज्ञानादी शब्दों के साथ पठित होने से अंतकरण की वृत्ति विशेष को बताएगा और यहां पर प्रज्ञान शब्द बताएगा प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ जो प्रज्ञान शब्द है उस प्रज्ञान शब्द के अर्थ को इसलिए पहले पूर्व में आए हुए प्रज्ञान शब्द का जो अर्थ है वह यहां पर प्रज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है ये निषेध कर दिए कि अत्र प्रज्ञान शब्द न पूर्ववत प्रज्ञता वृत्तिरूपा न उच्यते तात्कालिक निर्णय अनुकूल प्रतिभा रूप वृत्ति विशेष जो है ये अर्थ नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि तस् संज्ञानादि नाम वत्व अनुपत्ति यदि यहां पर प्रज्ञान शब्द का अर्थ वही वृत्ति करेंगे वृत्ति रूप प्रज्ञता लेंगे तो फिर यहां प्रज्ञान शब्द तो नाम नामी को बता रहा है ना तो वह वृत्ति तो नामी बन जाएगी तत्काल निर्णय अनुकूल प्रतिभा रूप जो वृत्ति है उसके ये सब नाम है ये कहा जाएगा तो नाम को बताने वाला जो एक वाक्य था संज्ञानम अज्ञानम इत्यादि तो वो सब तो वहां आए हुए सोलह शब्द नाम को बताने वाले हैं और प्रज्ञानस्य नाम धेयानी यहां प्रज्ञान से नामी को बताता है और यहां प्रज्ञान शब्द का अर्थ यदि वही वृत्ति विशेष करेंगे तो फिर वो वृत्ति विशेष नामी कोटि में आएगी उसमें उसको नाम नहीं कहा जाएगा अभिधान नहीं कहा जाएगा तो उसमें नाम वो प्रज्ञान का नाम नहीं हो जाएगी वो फिर उसमें नामत्व की अनुपपत्ति, ये होता वत्व में वह न होता तो सीधा सीधा तस्या ये शेष्ट है ना तो तस्या ने तस्या वृत्ते है प्रज्ञान शब्द पूर्व में प्रयुक्त प्रज्ञान शब्द की अर्थभूत जो वृत्ति है उसमें संज्ञानादि नामत्व अनुपत्ति ऐसा होता तो स्पष्ट सरल पाठ लगता नहीं तो ये निकलता कि ये नाम नहीं बन पाएगी नाम कोटि में नहीं आएगी अभिधान कोटि में नहीं आएगी नामी हो जाएगी लेकिन उसको नामकोटि में लिया है पहले इसलिए माना जाएगा प्रज्ञान शब्द का जो नाम कोटि में अर्थ बताया गया है वही यहां पर नहीं है अपितु वो ज्ञेय ब्रह्म अर्थ निकलेगा ये लिखते हैं कि किंतु शुद्ध चैतन्यम शेष्यंत प्रज्ञान से शब्द का अर्थ शुद्ध चैतन्य होगा तो अत्र प्रज्ञान शब्द न शुद्ध चैतन्य उच्चते ऐसा अनुय करिए वह वृत्ति नहीं बताई जा रही है अपितु तो शुद्ध चैतन्य को बताया जा रहा है इति आहो इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने प्रज्ञान प्रज्ञानस्य से ये जो मूल में प्रयुक्त शेष्टंत पद है उसका अर्थ कर दिया प्रज्ञप्ति मात्रस्य भाष्य में प्रज्ञप्ति मात्रस्य से ये शेष्यंत प्रज्ञानस्य का अर्थ है मूल में जो प्रज्ञानस्य था उसका अर्थ कर दिया प्रज्ञप्ति मात्रस्य ये आएगा फिर नामी कोटि में ज्ञे कोटि में आएगा ज्ञापक कोटि में नहीं और ये प्रज्ञप्ति मात्र कौन है प्रज्ञप्ति मात्र का अर्थ निकलेगा शुद्ध चित्त शुद्ध चेतन रूप कौन है तो कहते उपलब्धु ये उपलब्ध का विशेषण है और शुद्ध चेतन रूप उपलब्धा हो जाएगा साक्षी तो प्रज्ञप्ति मात्र से केवल उपलब्धता उपलब्धा शब्द यदि होता प्रज्ञप्ति मात्रस्य से यह विशेषण देने से प्रमाता से अलग दिखाया जा रहा है प्रमाता तो विशिष्ट है अंतकरण तादात्म्यपन्न है और साक्षी अंतकरण उपहित है उपहित उपाधि के द्वारा दिखाया तो जाता है लेकिन उपाधि के धर्म से युक्त नहीं होता और जो विशिष्ट होता है वह उपाधि के धर्मों से युक्त हो जाता है इस दृष्टि से यहां पर प्रज्ञप्ति मात्रस्य यह उपलब्धता का विशेषण भाष्य भाष्य में देख के भाष्यकर भगवान बता रहे हैं कि यहां उपलब्धा शब्द का अर्थ प्रमाता नहीं साक्षी है तो प्रज्ञप्ति मात्रस्य से उपलब्ध ये सब जो वृत्तियां हैं ये सब की सब उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान और अर्थ शब्द का अर्थ है उपलब्धि के लिए का मतलब उपलब्धि के लिए होता है उपलब्धि का साधन तो उपलब्धि शब्द का अर्थ निकलेगा उपलब्धि के साधन उनमें एक धर्म रहेगा उपलब्धि साधनत्व एक इसमें अंतकरण वृत्तियों में जो अंतकरण की पूर्व में संज्ञान आदि वृत्तियां बताई है ये सब वृत्तियां उपलब्धि का साधन है इसलिए इन्हें कहा जाएगा उपलब्ध उपलब्ध्यर्थ उनमें एक धर्म रहेगा उपलब्ध्यर्थत्व ये रहेगा इन संज्ञानादि वृत्तियों में और किसकी उपलब्धि के साधन है ये तो प्रज्ञप्ति मात्र जो उपलब्धा यानी साक्षी तो साक्षी के ज्ञान के साधन ये अंतकरण वृत्तियां है साक्षी ज्ञान के साधन है ये प्रज्ञप्ति मात्र से उपलब्ध उपलब्धिथवाद का अर्थ निकलेगा तो शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य से उपाधी भूता तो कहते कैसे उपलब्धि के साधन बनेंगे साक्षी के इसे दिखाने के लिए कहते हैं शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य से ब्रह्मण तो शुद्ध प्रज्ञान रूप ब्रह्म है साक्षी और उसकी उपाधिभूत ये अंतकरण वृत्तियां है उपाधि होने से उपहित का उपाधि ज्ञान तो कराती है लेकिन उपा, उपहित से सन्निहित रहने पर भी संस्लिष्ट नहीं होती अपने से अलग ही उपहित का ज्ञान कराती है उप, उपहित के ज्ञान का साधन बनती है इस दृष्टि से ये कहा गया कि शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य से उपाधी भूता ये विशेषण है किसका अंतकरण वृत्तियों का इतवं आद्या अंतकरण वृत्त शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य से ब्रह्मण उपाधिभूता ऐसा अन हो जाएगा अत होने से क्या होगा तो कहते हैं तद जनित गुण नाम धेयानी बवंती संज्ञा दीनी तो उपाधिभूत होने से कहते तदउ उपाधि जनित इसमें शब्द अंतकरण वृत्ति का बोधक है अंतकरण वृत्ति रूप उपाधि से जन्य जनित का अर्थ है जनित यानी उत्पन्न लेकिन स्वरूप उत्पन्न नहीं हुआ दिख रहा है अभिव्यक्त तो अंतकरण रूप उपाधि से अभिव्यक्त जो गुण है वो कौन है उपहित पदार्थ उपहित पदार्थ को कहा जाएगा यहां पर अंतकरण उपा, उपाधि जनित गुण वो उपहित उपहित पदार्थ को कहा जाएगा और उपहित कौन है शुद्ध प्रज्ञान रूप ब्रह्म इसलिए उपाधि जनित गुण शब्द का अर्थ निकलेगा ये एक प्रकार से ये शुद्ध प्रज्ञान रूप ब्रह्म उपहित ब्रह्म साक्षी और उस साक्षी के नाम गुणान गुण से नाम धेयानी ये ष्टी तत्पुरुष समास है तो इसका अलग विग्रह करके भी टीका में बताया हुआ है उससे पहले टीका में उपलब्धु उपलब्ध अर्थत्व तो इसकी अवतरण टीका भी थी वो सब हम लोग देखते हैं टीका को कल